बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणदय गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर वंचाकतरुशा सिन्द पतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयत गिर बंदे यम वंदे परमाधवृंद वैपियावशक्तिपदेवी सत्व नमो नम नाराएण नमस्कृत नर चम ततो देवी सरस्वती वतोजय संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदगरण्य सदा सदाभवमीष्टदोहम तेथास्पिवरछिन तम पनतपाल भीतास्नतूत वंदे महापुरुषते चरण तैक्ता दुस्त सुरजलक्ष्यं धर्मीष्टर्ज वचसा जदगा गय तधात वंदे महापुरश ते चरनाविंददपल्लवनखचंदम शटाया विस्फुजित कि गपवधु स्वदर्शी और रस सागर पूर्णानुरागर सगरसारूर्ति साराधि काम कदम कृपा करो श्रीकृष्णचैत प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिवा सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनता ननंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम म रा महदे आजानुमित भुजौ कनका संकेतनकमलायताक्षज वर जुगुधर्म पालौ वंदे जगत प्रियक करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे बागी बागशयस वदने लक्ष्म से यस्य च्क्षसी यस्तृद संबे नमा गे तव पाद पंकज सुरासुर्बि दिव्यूप मुक्ति चददा ददासी नि भावानेन सदा नम गतरंगरमणीयजटकलापम गौरी गौरीर विभूषी तवाम भागम नाराण प्रियमदापहार बरानसी भजवि भजवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरी तत्साधु मने असूरवर्ज देना सदा मुद्भिग्न धियाम सद्गृहा गृहमंदकूपम वन गिमाश्रिए तो तत्धुमन असूर वर्ज दे सदा धियाम सद्गृहा गृहमंदम बन गरिमे सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताये गौड़ीय के शरण में आए हुए किसी का भी कोई किस्म का अमंगल हो नहीं सकता शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भगवत जी ने बताएं, गौड़ी मठ के शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति का अमंगल नहीं हो सकता अमंगल होना संभव नहीं से गौड़ी मठ की शरण में आना मतलब गौरियमठ में प्रतिष्ठित साधु गुरु वैष्णवों का ही शरण में आना जब भी प्रभपात जी बार बार बताते थे जे गौर मठ के जितना सारे प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव है दे आर ऑल मोबाइल गौरियमठ गौरी मठ में जितना सारे पहुंचे हुए संत महात्मा हैं ये सारे चलता फिरता हुआ गौरिया मठ जहाँ कहीं ये लोग पहुंच जाते हैं गौर मठ को लेके ही जाते हैं जबकि प्रोपाज़ जी बताइए ये साक्षात ही है गौरिया कोई कई ईट पत्थर से बना हुआ कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें विग्रोह रखा गया हल्ला चिल्ला हो रहा है और पूरी पूरी कचोरी खाने का भी व्यवस्था हो गया बड़ा आनंद से मोज करेंगे आनंद लेंगे गौड़िया मठ ऐसा कोई वस्तु नहीं है गौड़िया मठ के बारे में प्रभुपात बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा सुंदर डेफिनेशन दिया ये जो अभी का सभा है इसमें तो गंभीर बात बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता और प्रभुपात जी का पात वो तो और ऊंचा किस्म का होता है जिसका भावना जिसका चिंतन इसमें उपनीत होना बड़ा मुश्किल की बात है पोपाद जी बोलते थे अपराकृत श्री की जो भाव है वो भाव लेके जुगोल किशोर किशोरी किशोरी के सेवा का पारिपाठ्य अर्थात सेवा का जितना सुंदर हो सके व्यवस्था ये मठ मटका अंदर हो सकता गौरिया मठ छोड़ के दूसरे कोई जाएगा ये व्यवस्था नहीं है श्रीलो रूप गोस्वामी जी ने बताए थे दिब्बत बिंदारण्य कल्प्रुमा सिंहसन स्थो इत्यादि जो बात बताया था श्री रूप गोस्वाई पाद ने बिंदारण्य अंदर में किशोर किशोरी जी का सुंदर सेवा का जो अपराकृत व्यवस्था है उसमें जितना सुंदर सेवा का व्यवस्था है गौड़िया मठ का अंदर इसी भाव लेके सेवा का व्यवस्था ही है विशेष करके गौड़िया मठ तो वो है जहाँ अपराखित वृंदावन गोलोकध्याम का जो संकीर्तन निरंतर जिस जगह पे हो रहा है अपराकित श्रोवन सदन अपराकित सोवन कीर्तन सदन किसी का समझ में आया तो महाराज की समझ में आया अपराकित सोवन कीर्तन सदन जहां दूसरा कोई मतलब ही हो ही नहीं सकता एक मकसद है जहाँ हर वक़्त कंटिन्यूसली भगवान का संकीर्तन चलते रहेंगे क्योंकि संकीर्तन के अलावा भगवान को संतुष्ट करने का जो विधान है कलिकाल में इसका कोई अप्रूवल नहीं है अर्थात वो स्वीकार नहीं किया गया संकीर्तन छोड़ के कलिकाल में भगवान को संतुष्ट करने का दूसरा सारे जो व्यवस्थाएं हैं पक्का व्यवस्था नहीं है अनसर्टन लेकिन वास्तव संत महात्मा का मुखार बिंदु से संकीर्तन निकालते हैं अमृत इसके द्वारा भगवान का सर्वांगीण संतुष्टि विधान का व्यवस्था हो सकता है सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं भगवान की सर्वान्द्रियो सर्वेन्द्रियों सर्व इंद्रियों का जो सुख विधान का व्यवस्था सर्व सर्वांतकरण सर्वेन्द्रियों के द्वारा जो सुख विधान का व्यवस्था है ये संकीर्तन के द्वारा ही हो सकता है वो एकमात्र विशुद्ध गौरी वैष्णव का हृदय में इस किस्म का संकीर्तन प्रकटित होते हैं जिस कथा देखे मैं शुरू किया था वो अधूरा रह गया वो पूरा नहीं हुआ आप समझ नहीं पाए कि किस लिए प्रभुपाद जी ऐसा बताएं कि गौरियम में गौड़ियमठ के शरण में आए हुए किसी का अमंगल नहीं हो सकता गौरियमठ के शरण में आना मतलब गौरियमठ का जो संकीर्तन है उसमें शामिल होना वो भी हर हालत से इसके द्वारा ही आपका नाम गौड़िया मठ का खाते पे रजिस्टर्ड हो जाएगा बाकी किसी व्यवस्था है नहीं गौड़िया मठ के ओर स्वर्णागति का जो रास्ता है प्रभुपा जी ने सुंदर करके व्याख्या देते थे कोई आम आदमी संकीर्तन कैसा है संकीर्तन किस ढंग से होना चाहिए ये बोल भी सकता है कि महाराज हम तो गोरिया मठ में जाके कितन में शामिल होते हैं ये बोल सकता है लेकिन कौन शामिल हो सकता कौन शामिल नहीं हो सकता दिखावा है कौन जेनविन है इसका भी बहुत सारे विचार है भजन कोई खेल कूद नहीं है पोपा जी ने अक्सर ये बात को बताते थे देखो शरणागुति में दो किस्म का है एक है अवरुज अवरुद्ध अरुझ अवरुद्ध पंथा अर्थात एक आरोहन पंथा और अवरोहन पंथा ये दोनों किस्म का विषय है इसमें जो व्यक्ति हमारा क्षमता के द्वारा हम भगवान को जान लेंगे किसी का सहायता का जरूरी है नहीं ऐसा चैलेंजिंग मूड लेके जो आगे बढ़ते हैं तो वो हर पल पल में धोखा खा जाते हैं भगवान उसका लिए सुलभ नहीं है भगवान प्राप्ति संभव नहीं है जिस क्षेत्रों में हमको महाराज जी विशुद्ध हरि कीर्तन हरि कथा के लिए आदेश किए हैं यहाँ शुद्ध भक्ति का व्यवस्था देखा नहीं या था चारों ओर ब्रह्मो परमात्मा इत्यादि शब्दों को सुनने को मिलता है जहां भगवान का सेवा का विषय में सब उदासीन हैं गुरु को भी ग्रहण किया जाए वो दो मिनट के लिए दो दिन के लिए उसके बाद गुरु को भी धक्का मार के तुम क्या गुरु है हम ब्रह्म बन गया तो गुरु का जरूरत है नहीं ऐसा किस्म का जो जायगा है वहां शुद्ध भक्ति का बाते ग्रहण करे ये बड़ा सुदुर्लभ है गोहन करने वाला बहुत कम है फिर भी दो चार शब्द दो चार शब्दों कहने का आदेश हुआ है जो अपना चैलेंजिंग मूड लेके भगवान को प्राप्ति करने का विषय निश्चय कर लेता है वो धोखा खा जाते हैं उसको भगवत प्राप्ति संभव नहीं है होता नहीं भागवत जी में प्रमाण है ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गोविंदो को दशम स्कंध में होते हैं आरुज्य कृच्छे परम पदम तत पतती अनादृत जुस्मत अंग्र यो भगवान को बताते हैं ठाकुर जी अपने अहंकार के द्वारा हम भगवान को जान लेंगे ऐसा भाव लेके जो बहुत दूर तक अग्रसर होते होते होते बहुत उज्जोर चला गया नेती नेती नी ये नहीं ये नहीं ऐसा करके अत विचार करते करते शुद्धि अशुद्धि के एकदम एक्सट्रीम चिंतन करते करते बाकी अशुद्धि अपना अंदर में ही है बाकी दुनिया में अशुद्धि देख रहे ऐसा करते करते बहुत ब्रह्मो को प्राप्त कर लिया ऐसा विचार इसका दिल में आ गया लेकिन बाद में एक धक्का लग गया फिर नीचे गिर गया वह कैसे भले ब्रह्मा जी कहते आरुझ्य कृछे परम पदम ततः वो आरुझो बड़ा आरुझ मना अपना उठेंगे बड़ा कष्ट करके उड़ आते हैं ऊपर ब्रह्म पद प्राप्त किया है शंकर चार्जू भी सुंदर बताते हैं महाकुरुधन जन जो वन गौरव हर तीन में कालो स्वरव माया सर्व अखिली हीत्वा ब्रह्म पदम प्रवी स्विद्वी पहले ही चुनौती दिया शंकर जो कोई मानता ही नहीं महाकुरुधन जन जौवन गौरव हर तीन कालो स्वरव ये महाकाल तुम्हारा जितना सारे संपत्ति है चेहरे का जैसा इतना सारे जलूस है सारे उतर लेगा चिंता मत करो दो चार दिन का है? ऐसे शंकराचार्य जी ने बताएं किसी भी हालत से धन जन अपना रूप पैसा किसी का गर्व मत करो गर्भ करना व्यर्था है क्योंकि कुछ आपका है नहीं ए जगत से जो कुछ आप लिए हो जाने का समय इस जगत में ही छोड़ के जाना पड़ेगा आपका कुछ नहीं है अपनापन आपको बंधन में डाल के रखा है और कुछ नहीं शंकर आचार्यो जी ने और भी चुनौती दिया बार बार लेकिन कौन सुनता है सुनने वाला कोई है नहीं हरिद्वार में वाराणसी में सुनने वाला कोई नहीं है वो जो भूत चढ़ गया बस उसी भूत को चढ़ा के रखा है उसको उतारना नहीं है दे हैव टेकन रेजोल्यूशन दट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड इट ये विचार को हम नहीं छोड़ेंगे वह ऐसा अभिमान लेके बैठे हुए हैं। जब भी शंकराचार्य जी बार बार बता दिए देखो भज गोविंदम भजो गोविंदम भजो मुरमते गोविंदो को भजन करो गोविंद भजन छोड़ के आपका कुछ है नहीं आपको व्याकरण का विचार बड़ा बड़ा शास्त्रों का विचार आपको रखा करेगा अगर अनुभव नहीं आया तो आपको रखा करने के लिए ये सब कुछ नहीं है आपका मानती पैसा LIC में डिपॉजिट मनी घर की व्यवस्था कोई भी व्यवस्था बना के रखे हो बट स्टिल यू आर योर लाइफ इज नॉट सिक्योर लाइफ इंस्योरेंस बट देर इज नो सिक्योरिटी बट यू आर डुइंग लाइफ इंस्योरेंस सिक्योर करने के लिए बोलते हो जब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है रात का टाइम में सुनामी आ गया बस चला गया आपका पूरा खानदान सब घर वार सब चला गया क्या सिक्योरिटी का पीछे आप दौड़ रहे हो बोका का माफिक मूरख का माफिक ठाकुर जी का भजन करो संकीर्तन तो आपको समझ में आया आएगा कि क्या बात हम बोले हैं ब्रह्मा जी ने बताया जो कष्ट करके अपना बरम ब्रह्म पथ प्राप्त कर लिया बोल के अभिमान करते हैं वो भी गिर जाते हैं क्यों बल आपका चरण कमल जो है उनकी सेवा में इसका अटेंशन नहीं है वो उदासीन है कहा भगवान का चरण कमल? भगवान का क्या चरण है कि हाथ पैर है कुछ नहीं है भगवान तो निराकार है हां महाराज भगवान तो निराकार तभी तो आपका आकार आया है भगवान निराकार है तभी तो आपका आकार आया है फूल बोका भगवान का आकार नहीं है इसलिए तुम्हारा आकार आया है जबकि विज्ञान बोलते हैं देखो कॉज एंड हम कहां बात करें सब कॉज एंड इफेक्ट विज्ञान में दो चीज होता है कार्य कारण कार्यों में जो देखते हो कार्यों में, में, में जो देखते हो कारण में अवश्य उपस्थित है कार्यों में योर अटेंशन प्लीज कार्यों में जो देखते हो कारण में अवश्य उपस्थित है ऐसा हो ही नहीं सकता कार्यों में दिखाई पड़ता कारण में नहीं है हो ही नहीं सकता ये विज्ञान का प्रमाणित विषय है कॉज एंड इफेक्ट इसका बारे में ज्यादा चर्चा करे तो समझने वाला इधर कम है जिस बारे में ये बात को उठाया इसका मतलब ये है जे दुनिया में सब वस्तु देखते हो जो वस्तु देखते हो जो व्यक्ति देखते हो जो पशु देखते हो जो कुछ देखते हो सबका कुछ आकार है मुसलमान शास्त्रों कुरानों में भी एक ही विचार दिया गया इमान अल्लाह अल्लाह अपना मुताबिक मानव को सृष्टि किया कुरान में है लेकिन क्या भूत उनका सर पे चढ़ के रखा है कि वो सी विश्वास नहीं कर सकता विश्वास तो करता है हंड्रेड परसेंट कोई भी आए लेकिन मुख में शिकार नहीं करता हमने पूछा था कोई मुस्लिम भाई को सच्चा करके बताना अल्लाह का नाम लेके बोलो तुम जो अल्लाह हो अकबर बोल के आसन में ऐसा करके दंडवत करते हो तुम्हारा दिल में अल्लाह का कोई आकार आता है कि नहीं बोलो उन्होंने डर के बोले महाराज एक आकार तो आता है मन में लगता है कि सुंदर देखने में तो बोलने का टाइम में तू तो निराकार बोल देते हो जबकि आपका कुरान सूफी में बताया गया आकार है शंकर संकर्छं, शंकर संप्रदाय के साथ क्या हो? हम लड़ाई करने आए उठपटन बातें? भगवान का आकार नहीं है तो तुम्हारा आकार कहा से आया तुम्हारा पिता का आकार नहीं है तो तुम कहां से आया बताओ यह भी कोई बात हुआ तुम्हारा पिता का कोई आकार नहीं तुम आ गया धरती पे ये भी कोई बात हुआ ये हो ही नहीं सकता बेकार की बातें हैं तो ये है अरुझ पंथा हम भगवान को जान लेंगे ये धोखा खा जाते हैं ये लोग और एक पंथा है अवरुझ पंथा तो हम उतार के आएंगे जितना नीचे आकर भगवान को गिर गिरा के प्रार्थना करेगे ठाकुर जी हमारा लिए संभव नहीं तुम अगर कीपा करके अपने को दिखाओगे अपना स्वरूप को बताओगे तो हमारा समझ में आ, आपका कीपा के द्वारा समझ में आ सकता है अपना प्रचेष्टा के द्वारा प्रयास प्रचेष्टा को हमने बाजी लगा दिया लेकिन संभव नहीं है ये ब्रह्मा जी ने बताया हमने बाजी लगा दिया था ठाकुर जी तुमको जानने के लिए लेकिन हम जान नहीं पाए बताया गया जब ब्रह्मा जी अहंकार को छोड़कर एकदम गिर गिरा कर चरणों में लुटपुट हुआ रोते रहा हमको क्षमा करो क्षमा करो तब ठाकुर जी का करुणा हुआ उसको क्षमा किए भगवान जी ने ब्रह्मा को भागवत तत्त्व का जो चौथुष श्लोकी भागवत में उपदेश दिया इसका चर्चा करने का हमारा पास टाइम है नहीं कभी इन दिनों में हमारा पास कोई सुजोग आया तो हम चर्चा कर सकते लेकिन चांस कम है लेकिन क्योंकि जो सभा होते रहते हैं उसमें ऐसा चर्चा का कोई वैल्यू नहीं हो सकता क्यों समझेगा नहीं दो एक श्लोक को हम उच्चारण करेंगे जबकि आपका दिमाग खुल जाएगा क्या बात हम बोलना चाहते हैं कहना तो हमारा नहीं है कहना तो शास्त्रों का है हम तो उसी उसको उठा के आपका सामने पेश करने वाले हम तो पेशकार है जैसे कोर्ट में है ना पेशकार होते हैं बैठे हुए हैं और जॉर्ज का सामने पेशकार हम भी पेशकार है अपना कोई वैल्यू है नहीं चतुश्लोक की भागवत में दो एक श्लोक को हम उच्चारण करेंगे उसके द्वारा समझ जाओगे कि अहंकार के द्वारा प्राकृत भगवान को जानना संभव नहीं है दो एक श्लोकों में पहला श्लोक जो है वो है ज्ञानम परम गुजंग में यद विज्ञान असमितम सरहस्य तदंगं गृहानन मया मैया जवाम यथावदूण कर्म कथ विज्ञानमस्तुते मद अनुग्रहा दो श्लोक बता दिया बाकी नहीं बताएंगे ज्ञानम परमं गुंग यद विज्ञान समन्नीतम सरहस्यम तदंगं गृहानो गत मैया आम टेलिंग यू एक्सेप्ट इट हम बोल रहे हैं तुम ग्रहण करो इसका बात का श्लोक में बोलते हैं जवान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथा विज्ञानम ओसतु ते मद अनुग्रहत आई ब्लेस यू हम आशीर्वाद कर रहे हैं मद अनुग्रह मतलब करुणा हम तुमको अनुग्रह करते हैं तुम इससे को ग्रहण करो हम नहीं दे तो तुम ग्रहण नहीं कर पाओ किसी बात का हिम्मत नहीं है भगवान बोले हम बोले तो तुम ले सकते हो हम कोरुना करे तो तुम तुम्हारा लिए ले लेना संभव है क्योंकि हमारा कोरोना ही सबसे बड़ा बात है भगवान का कोरुना गुरु वैष्णवों के माध्यम भी हमारा दिल में आ सकता है भगवान का कोरुणा गुरु वैष्णव के द्वारा ही जगत में वितरित होते हैं भगवान का छप्पर फुटके का घर में आके कृपा नहीं करेंगे संत कृपा क्या कैसा होता है भगवान गुरु वैष्णव के द्वारा ही संत संतकृपा बिना सुलभ न सोई कभी भी संभव नहीं है तो इसमें प्रमाणित हो गया कि भगवान का कृपा अगर हो जाए तो ये भगवान का बारे में भगवान का धाम का बारे में भगवान नाम भगवान का नाम कैसा है भगवान का स्वरूप कैसा है सब का बारे में आपका ज्ञान आ सकता है भक्ति भक्ति नहीं होने से ये अपरा की जगत का विषय आपका हृदय में प्रकाशित नहीं हो क्योंकि भगवान का खुद का बधा है वादा है अहम एकया लभ्यो। भक्ति के द्वारा ही भक्ति के द्वारा ही हम एकमात्र लभ्य है हमको पाया जा सकता है भक्ति के द्वारा पोपाजी ने बताते थे दे, देखो ये जो दो किस्म का बात बोले हैं एक तो हम जान लेंगे अपना प्रचेषा से एक तो है हम नीचा होके भगवान के पास रो रो के मर गया एकदम हमको बचाओ आप, आप छोड़ के हमारा रास्ता है नहीं हम मारो तो मारो तो जियो तो जियो तो ठाकुर जी अवश्य व्यवस्था करेंगे पहुपाध्य दोनों को दो मिसाल के द्वारा उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किए समझने में सहज होगा हम लेक्चर दे के चले जाएंगे हम लेक्चर देने वाला नहीं है आपका दिल में कोई परिवर्तन नहीं आया कौन सी साधु है हम कहां से आया इसलिए आपका दिल में याद रहे ये सब कथाएं इससे ये मिसाल भी जरूरी है पोपा जी ने बताया देखो एक तो है बंदर की बच्चा देखे हो बंदर की बच्चा क्या करते बंदरों को पकड़ के रखते हैं अब बंदर की मैया क्या करती है छलांग लगाकर इधर सीधा जा रहे हैं। है ना बंदर का बच्चा क्या करती ऐसा नाखून देखिए इधर पकड़ के रखते अगर बंदर का बच्चा गिर जाए उसमें मैया का कोई जुमा नहीं है जुमा है क्योंकि मैया का कुछ करना नहीं है मैया तो जंप लगाती इधर से इधर उधर से उधर पे, हैं? संस्कृत में शाखा मिगो कहा गया शाखा मिगो शाखा में को अर्थात पेरो पेरो में चलने वाला हिरन जैसा तो इसमें बच्चा गिर जाए तो बच्चा का जुमा है तो तुम पकड़ के रखे हो हम क्या करें ऐसा अक्सर होते भी है वृंदावन में देखा जाए बहुत सारे बच्चा मर भी जाते हैं गिर के आप पोपा जी और एक एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण जब बिल्ली के बच्चे बिल्ली के बच्चे बिल्ली बियाई है वो बच्चा को ले जाना चाहता है किसी दूसरा जगह तो अपना दांतों के दरा पकड़ के ले जाते हैं जाके उधर रख जाते हैं। आपको लगेगा कि महाराज दांतों के दरा पकड़ते हैं बच्चा को लगता होगा नहीं जब लायन जब सिंह अपना बच्चा को प्यार करते ऐसे उसको कुछ नहीं होता आराम लगता है सिंह ही फीमेल सिंह शेर प्यार भगवान का सृष्टि का चमत्कारिता देखो गंडार देखो रहीनो गंडार जिसका ऐसा रहता है ऐसा मारते हैं जानते हो एं? जल हस्ती अलग चीज है जल में रहते हैं और एक है गंडार है गेंडा गेंडा ऐसा करके उसका सिंह होता है एकदम उसमें मारे तो आपका हो जाएगा भगवान का शिष्टि का चमत्कार बताने के लिए बात को उठाया कभी सुने नहीं हो हर जगह नियम है कि बच्चा पैदा होने के बाद मैया बहुत प्यार करती है ऐसा करके आ सांप का बच्चा पंखी का बच्चा कुछ भी बच्चा हो प्यार नहीं करते लेकिन ये गंडा का जो बच्चा पैदा होता है पैदा होने का साथ साथ ही तीर का मापिक भाग के चले जाते हैं मैया का पास से बोले बोले महाराज क्यों ए पैदा हुआ एक सेकंड मैया को देखने का भी जो है बस भाग के तीर का मापिक जंगल में चले गए बस दो चार दस दिन बाद फिर मैया का लौट के आए बोले महाराज क्यों बोले ऐसा ही तो ठाकुर जी का सृष्टि का लेला क्यों भागते हैं भले वो बच्चा का अगर अपना जवान से चाट लिया तो बच्चा तुरंत मर जाएगा उसका जबान में इतना धार है जो छूड़ी से भी ज्यादा है एक बार चाट लिया तो बच्चा फला हो जाएगा उसका कोमल है तो जंगल में भागते हैं आठ दस दिन उसके बाद हवा लगने के बाद उसका चमड़ा जब सख्त हो जाता है तो उसके बाद मैया को ठीक वो जानते हैं मैया को पशु कैसे जानते गंधेनों पशु जो है गंध के द्वारा समझता ये मेरा मैया फिर उसी जगह आके मैया का प्यार को स्वीकार करते है देखो कैसा चमत्कारिता है भगवान का सृष्टि को ही आंख खोलकर देखो तो इसमें जो चमत्कारिता है उसमें अवश्य आपका दिल में धक्का आएगा कि ठाकुर जी कैसा जिस ठाकुर जी का सृष्टि तरह तरह का वैचित्र है एक्सेलेंस ही है ना जाने वो ठाकुर जी कैसा है अवश्य आपका दिल में चिंतन आएगा बिल्ली का बच्चा जो आपने कोई ऐसा बिल्ली पकड़ बिल्ली का मैया पकड़ के ले जाती हैं उसमें बिल्ली का बच्चा का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं बिल्ली का मैया अगर इधर से उस तरफ जाए वो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्ली का मैया कहे वो किसी भी हालत से गिरने नहीं देंगे क्योंकि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा पहुपा जी ने उदाहरण दिए जो अपना अहंकार अभिमान के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लेंगे हम ही समझ लेंगे कुछ दरकार नहीं ऐसा चिंतन करे तो उसका भाव है कैसा बंदर की बच्चा का माफी और सरनागत तो बत्सल भगवान शरणागतो होने के कारण स्वीकार करेंगे हमको ये शरणागत होने का जो व्यवस्था जो दिखा दिया बिल्ली का बच्चा छोड़ दिया हाथ पर को हम ना जाने मैया जाने हमको क्या करेंगे तो उसको लेके जो उसका मंगल का व्यवस्था करते हैं उसका हिसाब से इस उदाहरण को प्रोपात देते हुए बताएं कि देखो अगर आप गोड़िया मठ की शरण में अर्थात गुरु वैष्णव का वास्तव शरण में जाओ अभिमान को झुकाओ झुकाओ नहीं मिटाओ तो आपको समझ में आएगा भजन क्या चीज है क्यों भजन है ये सब समझ में आएगा पहले समझ में नहीं आएगा यह सब बड़ा आश्चर्य की ये श्लोक है जो श्लोक देकर मैं शुरू किया था श्लोक का लंबा चौड़ा व्याख्या हो सकता है लेकिन एक मिसाल के साथ हम वानी को विश्राम देना चाहे क्योंकि बहुत सारी चीज बताना है एक तो बात है ये शरणागति का बात मठ में चर्चा करते हुए हम उठाया था लेकिन टोटली डिस्कशन कर नहीं सका हमने एक श्लोक को उदाहरण किया था वृक्षों का मापिक सहनशीलता होना चाहिए जो भजन करके भगवान को प्राप्त करे लेकिन गौरियामठ का विचार और है और आगे दोनों ही है ये भी है चैतन्य महाप्रभु का विचार तो है ही है यही गौरिया मठ का है लेकिन गोरियामठ वाले चैतन्य महाप्रभु के हृदय का पूरा जानकारी है इसलिए उन्होंने हमारा गोरियामठ में ये भी लिखा रहता है कभी कभी किताब में जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता होना चाहिए अभी इसमें तो सारे विचार आ जाएगा महाराज क्या बात बता रहे हो हमारा ये जगत में वृक्ष से ज्यादा सहनशीलता हमने देखे ही नहीं कोई भी फिलोसॉफर आज तक बोल नहीं सकता कि वृक्ष के ऊपर कोई सहनशील व्यक्ति को देखे क्योंकि उसका नजर बना ही नहीं देखने के लिए भी तो नजर होना चाहिए उसका नजर बना नहीं कि वो देखे वृक्ष से भी वृक्ष से भी सहनशील क्या संभव है गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरी गोविंद जय जय भय बोलो गौर हरी की जय हो वृक्ष से भी सहनशील होना ये भी बड़ा चमत्कार बात है ये कैसे संभव है वृक्षों को देखा गया वृक्षों को काटा जाए तोड़ा जाए कुछ भी किया जाए फिर भी वृक्षो ये बोलते नहीं कि इसको फल नहीं देंगे फूल नहीं देंगे छाया नहीं देंगे हमारा गोरिया मठ अंदर ये शिक्षा है वृक्ष जनो काटी ले किछ न बोलो सुखाई या मई कारे पानी न मांगोय। मांगोये जय जा मांगो तारे दे आपन धन घर में बृष्टि सहे आनेर करे रक्षण ये बंगला में है इसका मतलब है वृक्ष कभी पानी भी नहीं मांगते बहुत दिन तक पानी नहीं मिला बोलेंगे ना हमको पानी दो हम पियासा है फिर आप काटते हो उसका डाल पाला को काटने का बाद बोलते हो थोड़ा फल उतार ले जल्दी जल्दी तो फिर वृक्ष नहीं बोलेंगे यार अभी तो काटना की, काटने गया और काटता है मेरे को और फल भी लेता है जो वृक्षों को काटते हो उसका नीचे छाया लेने के लिए बढ़ गया तो वृक्षो तो बेमानी तो नहीं करेगा ऐसा ही गुनावली होते हैं वैष्णवों में जितना भी उसका नुकसान करने का कोशिश करो उसको मारने का कोशिश करो फिर भी वो बोलेगा बिचारा को बचाया जाए भगवान के कथा के द्वारा कीर्तन के द्वारा उसको बचाया जाए उसका हर हालत में नुकसान का प्रयास कर रहा है फिर भी वो बोलेगा महाराज जी उसको बचाने का कोशिश करो क्यों एक संतों का नजरों में कोई नुकसान करने वाला है ही नहीं एक बात सब साधु का सूत्र होते ही नहीं जो बोलते हैं चिल्लाकर कर तो बचाने के लिए मेडिसिन है और कुछ नहीं है अब हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे दो एक इसके द्वारा आपको पूरा पता चल जाएगा कि वृक्ष से भी गौड़ी मठ का संतो महात्मा का सहनशीलता होता है इसका उदाहरण गौड़ियों संप्रदाय का जो वास्तव संत महात्मा है इन लोगों में सिद्ध महात्मा अवश्य सिद्धों का भी बहुत सारे बात आता है प्राइमरी सिद्धि होता है प्रकृति प्रकृति को जय करना सिद्ध महात्मा बोलने से यह मत समझो इसमें एक एक जगह के माने आदमी समझता है सिद्ध महात्मा इधर हम ये माने नहीं किया कि प्रकृति जय हुआ हमने बोला भगवत भगवान को भगवान का साक्षात्कार हुआ प्रत्यक्ष साक्षात्कार किसी भी हालत से साक्षात्कार हुआ उसको 100 परसेंट अनुवा नाम और नाम ही अभिन्न है सिद्धि बोला जाता है और प्राइमरी सिद्धि क्या है जब प्रकृति जय हो गया प्रकृति का किसी भी वस्तु उसका एट्रैक्शन का विषय नहीं है प्रकृति उसको उसका मन को उसका चित्त को खोभित नहीं कर सकता एजुटेशन उसका अंदर में आ नहीं सकता और महाराज उनको किसी भी हालत में छोड़ दो उसमें कष्ट नहीं हो सकता जो भी असुस्थ का लीला करते हैं गुरु वैष्णव लोग ये भी दर्शन है बहुत अब विचार होता है कि वृक्षों से भी ज्यादा सहनशीलता है नहीं दूसरा बात है विक्ष से ज्यादा सांसित सिलता संभव है ये दोनों कंट्राडिक्शन आ गया इसमें उदाहरण है हमारा चैतन्य चरथाम शास्त्र में विचार है सिलो हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटते पीटते एकदम एक, एक बाजार में आपको पीछे तो आप मर जाओगे हैं शंकर माछ शंकर मछली है ना जिसका लैज होता है लंबा पिछुआ बहुत लंबा जिसके द्वारा चाबुक बनते हैं चाबुक जानते हो हैं? उसी का चाबुक बनता है मछली का ट्रेल लंबा ऐसा ऐसा समुन्द्र में रहते शंकर माछ का चाबुक ये किसी का ऊपर एक बार पड़े तो वो तो बाप रे बाप बोलेगा वो 22 बाजार में खींचते-खींचते लेके गया और मुसलमान व्यक्तियों ने उसका ऊपर मारा एक एक जगह पिटाई किया ताकि हर आदमी को पता चले देखो हरिनाम करने का क्या पनिशमेंट है क्योंकि वो बंद कर देगा डर के मारे पीते पीटते ऐसा हालात हो गया कि आप हरिदास जी का मौत आना वो लोग सोचा ऐसे मरता क्यों नहीं मत तो आना चाहिए लेकिन भगवान का भक्त है जिसका भगवान का नाम और भगवान एक है इसको ये तो साक्षात हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी हरिदास बन के आए हैं नाम का साथ उसका भेंट हुआ तो नामी पुरुष अर्थात कृष्ण का साथ भी भेंट हुआ जिनका नाम वही तो नामी है जिनका नाम नामी तो एक ही है तो जब तक उसको पीटते रहे तो, तो नाम बोलते रहे जब तक नाम बोलते रहे तो उसका पिटाई तो हुआ नहीं लोग देखते हैं उसका पिटाई कर रहा है पिटाई करने का बाद भी 22 बाजार में जब मौत नहीं आया तो मुसलमान का वो जो प्यादा है बड़ा चिंतित हो गया कि हमको तो बादशाह अभी तो मारेंगे हमको फांसी पे लटकाएंगे को एक बंदा को तू मार नहीं सका दो हैं गया कौन सी मारद है तू भाग यहां से ऐसा भूलेगा मारेगा तो उन्होंने प्रार्थना किया क्या हुआ आपका मौत नहीं हुआ तो हमारा तो अभी फांसी का फंदा सामने है तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला ओ हो मेरा मौत, मौत नहीं होने से आपका अमंगल हो सकता आपका जिंदगी खतरा में है तो चलो हम मर लेते ऐसा बोल के मरने का बहाना किया और ठाकुर जी का सामने बार बार प्रार्थना करते रहे हे hey ठाकुर जी ये लोग जो मेरे को मर रहा है तो इसका मंगल करना अवश्य मंगल करना बार बार वो पीट रहे और हरिदास ठाकुर बोल रहे ठाकुर जी ये लोग को मालूम नहीं है वो लोग जो कुछ भी कर रहा है मेरा सा हरकते इसको क्षमा करना प्रहलाद महाराज जी भी ऐसा बोला नृसिंग जी को इसको क्षमा करना और क्षमा तो दूर है इसको कीपा कर दिया हिरण्य का कीपा के भी विशेष है आप देखोगे हिरण्य गुजिबू को फाड़ दिया ये तो है लेकिन कीपा कर दिया ये बात को समझे नहीं आ बाद में कभी चर्चा होगा तो तो मेरा कहना है हरिदास ठाकुर का कीपा जो है ये वृक्ष से ज्यादा है कि नहीं क्योंकि वृक्षों को आप काटो पीटो कुछ भी करो वृक्षो तो कम से कम ये नहीं बोल सकेगा कि इसको भगवान कृपा कर ये बोलने का तो हिम्मत नहीं है। चलता फिरता नहीं है तो दे देंगे सब कुछ फल फूल और हमारा ख्रिश्चन शास्त्रो जो है बाइबल में आता है जैसा क्राइस्ट का नाम सुने हो जैसा क्राइस्ट को पकड़ के लेके गया हम हम हमारा शास्त्रों से ही बहुत उदाहरण दे सकते और फिर भी आपको थोड़ा धक्का लगेगा ये बात सुनने में उसको पकड़ के लेके गया क्रूस पीठ में उसका ही पीठ में चढ़ा दिया कितना क्विंटल भोजन पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और उसको उसको लगाया पत्थर पे अंदर उसका बाद उसको उसी में इतना बड़ा बड़ा जो पेरेक है पेरेक ने इसके देखो उसको माथा पे इधर उधर वक्स में कंठ में चारों ओर पैर में सब लगा के उसको मार दिया लेकिन मारने का खून बह रहा है उस समय उन्होंने प्रार्थना करके गया ठाकुर जी ये लोग जानते नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इन, लो, इन लोगों को क्षमा करो मेरा कहने का मतलब है बाहरी दृष्टि में उसका तिलक माला नहीं था लेकिन वैष्णव नहीं होने से यह प्रार्थना संभव नहीं था उसका दिल में वैष्णव भाप वो ईश्वर का मैं गुलाम हूं ये भाव अवश्य हंड्रेड परसेंट प्रकटित था ये खुद ही वो बाइबल में बोल के गया बाइबल पढ़ो तो पता चलेगा उसमें खुद बोला है मैं ईश्वर का दूत हूं ईश्वर का मैं दूत हूं बोला है मुसलमान शास्त्रों में भी वो बताया पैगंबर तो हम ईश्वर का बंदा है हें? लेकिन कोई स्वीकार नहीं करते जैसा इसका मिसिंग लाइफ में देखा गया उसका जीवनी में कुछ समय गायब हो गया था उसका किताब निकला है उसमें देखो इंडिया में आया था चुपके से वहां के भजन के बारे में बहुत सारे जानकारी लिया तो देखा जाए तो शरणागति 100 परसेंट शरणागति के विलावा भगवत भगवान का नाम भगवान का ऊपर विश्वास अगर नहीं हुए तो ऐसा किस्म का जीवों का कल्याण का व्यवस्था इतना अत्याचार का बाद आ नहीं सकता आ सकता है क्या तो वृक्ष तो ये बोल नहीं सकता लेकिन ये लोग कम कम से कम खून पड़ रहे फिर भी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी ये लोग क्या कर रहे है अन्याय जानते नहीं इनको क्षमा करो अभी हम प्रहलाद महाराज का जो श्लोक देके शुरू किया था उस उदाहरण में चले जाएंगे उसका लंबा छोड़ा व्याख्या काल का सभा में होगा आज छोटे से सभा में छोटे से बात हम कह देते जो ये जो संसार है संसार को गृहमंध कूप बोला गया इतना ही हम व्याख्या करेंगे आज सिल्लाद हमारा प्रहलाद महाराज जी को बात को स्थापित करने के लिए हमारा गुरुजी और और श्रील भक्तिद तो माधव गोस्वामी महाराज का जो परिक्रमा पाटी में एक, एक घटना हुआ था उसको उठाते हुए एक गृहस्थी लोगों का मंगल का व्यवस्था करने का इच्छा है चौरासी को उस परिक्रमा चल रहा था श्री वृंदावन धाम का एक एक बारह बारह बन है द्वादश बन परिक्रमा का लिए दादस बन में एक एक बन में टेंट अर्थात यात्रा पार्टी जाते थे उसमें टेंट लगाया जाता था उसमें यात्री लोग ठहरते थे सब खाने पीने के व्यवस्था रोसोई भी होते थे वो जंगल में और उसका बाद संकीर्तन भी होते थे फिर सुबह चलकर यात्री लोग कीर्तन कर करते करते जाते थे और बाकी जो टेंट आदि और सामान आदि लेके बाकी लोग थे नौ सेवक सब चलते थे एक जगह पे हुआ काम बन में एक जगह उसका एक आज का रात उसका ठहरना है और यात्रा पहुंचे हैं और भोजन पानी भी हो गया अब संकीर्तन आरती संकीर्तन हरिकथा सब हो गया था था संकीर्तन सब हो गया था और रात का टाइम पे नियम था जितना सारे ब्रह्मचारी लोग हैं सब क्या करे बोले टेंट का चारों ओर वो लोग क्या करे वो लोग पहलेदारी करेगा क्योंकि कोई भी आके यात्रियों से ले सकता है सामान और उस जमाने में लेपाड़ो चीता चीता रहता था चीता जानते हो गीदर हैं, जैकल जिसको बोला जाता है वो सब रहते थे कभी भी आके उधर अगर कोई बच्चा है तो ऐसा पकड़ के एकदम तीर का मापी जंगल में चले जाएंगे उसको ऐसे पकड़ेंगे किसी को पता नहीं चलेगा सोए हुए आदमी हैं, उसको ऐसा दांत पे पकड़ के जंगल में चले जाएंगे उधर बालभोग कर जाएगा बाल बालभोग कर जाएगा उसका इसीलिए ब्रह्मचारी लोग भी उस जमाने में वो तगड़ा हुआ करता था कोई कामना वासना नहीं हुआ करता था तो वो लोग मौसल मौसाल जानते हो आग जला कर ऐसे हाथ में चारों देखते कोई जंगली जानवर आ रहा है कि कोई आदमी डाकू डलने आ रहा है उसको पहलदारी करते थे चारों इसी बीच में एक बूढ़ी महिया एक बूढ़ी महिया आसी साल का उमर होगा कि इसका ऊपर ही हो इन्होंने इसका क्या टट्टी पे सब लगा कि पानी की जरूरत किस किसी को बोला नहीं सब सो रहा था बिना बुलाए ये झट से चले गए एक कुएं के ओर कुएं के ओर चले गए क्योंकि अगर कुएं नहीं है वहां तो यात्री रुकेगा नहीं क्योंकि पानी चाहिए हर हालत में पानी का व्यवस्था सब व्यवस्था देख के ही यात्रा रुकते हैं तो उसी जगह बूढ़ी मैया ने किसी को बिना बताए झट से चले गए हैं पानी भरने के लिए और पानी भरने गए कि महाराज ये ठाकुर जी का कैसा खेला है तो उन्होंने पानी भरने गए तो बाल्टी को धीरे धीरे रहता है उसको नीचे गिराया रस्सी को और पानी भरती किया उसके बाद खींच रहा था महाराज इतने में क्या हुआ उसका पैर फिसल गया पीछे और वो पूरा एकदम कुए का अंदर गिर गया अरे महाराज अंदर गिर गया कुए भी बहुत नीचा था गहरा था वहां जाके गो गों गो गो करते लगे और पानी पीते लगे अब उसका तो मरने का हालात आ गया कौन बचाए है कुआ तो थोड़ा दूर है आवाज नहीं है। फिर उसके बाद महाराज ठाकुर जी का एक खेल है कि कैसे गोड़ियामठ बचाता है ये इसको प्रमाण हम देते हैं सब मत वाले मतलब मत, कैसे बचाता है इसका उदाहरण मिल जाएगा बहुत सारे उदाहरण एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं एक ब्रह्मचारी का न जाने क्यों उसी समय पानी का जरूरत हो गया पानी खत्म हो गया वो भी दौड़ के गए मैंने पानी के जरूरी है तो गए पानी का पानी लेने गए तो महाराज वो तो देखे कि कहा रही नीचे से गो गुँ आवाज हो रहा है क्यों क्या बात है वो आवाज हो रहा है तो उसका कोई बत्ती था बत्ती देखे देखा अरे को किसी ने पड़ गया भूत होगा कि क्या जोर से चिल्लाया तो पहलेदार लोग जो ब्रह्मचारी थे वो भी आ गया जोर से महाराज लोग भी जाग गए क्या हुआ क्या हुआ भले अंत में देखा गया उसके ये बूढ़ी माता गिर गई वो मरने का हालत बस उबजा गांव वाले भी हैं दौड़ के हल्ला चिल्ला सुनकर गांव वाले भी आए और गांव वाले का सहायता से क्योंकि ये लोग तो जानते नहीं गांव वाले जानते कैसे उठाया जाए उसको धीरे धीरे से नीचे से कुछ चीज गिरा दिया बोले उसमें बैठो पकड़ो दुबला है पकड़ नहीं सकता किसी भी हालत से उसको ऊपर ले आया ले जाके उसका पेट का पानी को थोड़ा निकाला विश्राम करवाया और महाराज वो बच गया बुढ़िया तो सुबह के टाइम में आरती होने का बाद जब जाति जात्री बस, जात्री बस चलने ही वाला था दूसरा जंगल में जाएंगे क्योंकि परिक्रमा तो चलते रहते हैं बस आरती का बाद थोड़े से हरिकथा बताया सिसिला भक्ति तो माधव गोस्वी महाराज हमारा गुरुपाद परम गुरुपाद पद्मिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वी गुरु महा परमांश गुरुदेव उस समय ने बताया देखो भगवान का क्या चमत्कारिता है गौड़ी साधु मतलब हमने पहले बताया था गौड़ी मठ गौड़ी मठ में शरण के अब शरण में आए तो ये जो कुएं का बात आया अगर कुएं में पानी नहीं होता सब कोई को मालूम है ये अंधा कुआ है कोई तो जा कोई जाने का सवाल नहीं अगर वो कुआ अंधा कुआ होता तो कोई तो जाते नहीं कि क्यों सब गांव वाले को मालूम है यह अंधा कुआ है कौन जाएगा और उसमें अगर बूढ़ी पड़ के मरता है किच में गढ़ जाता तो बूढ़ी का मौत था लेकिन ये जो कुएं हैं इसमें पानी मिलता है पानी का अनुसंधान में ब्रह्मचारी गया तो उसको उतार दिया उसको गिरे हुए दे, उसको गिरे हुए देखा तो उतार दिया अगर पानी नहीं मिलता तो ब्रह्मचारी भी उसका बात थोड़ी जाता था जाने का सवाल नहीं है क्योंकि अंधा कुआ है लेकिन ये पानी में ये कुए में पानी मिलता है क्योंकि जानकारी है सब कोई को तो पानी मिलने का जो बहाना है इसके द्वारा ठाकुर जी इसको उठा दिया तुम्हारे जो संसार है ये अंधा कुआ है इस कुए आंधा कुए के मापिक रखेगा रहेगा तो आपको इधर कोई संत महात्मा आएगा नहीं उठाने वाला अंधा कुआ किस बोला जाता है अंधा संसार कुआ जिसमें साधु संतो का कोई सत्कार नहीं होता अपमान होता है कुछ सेवा नहीं होता लेकिन आपका संसार में अगर ठाकुर जी का संत महात्मा का स्वागत होते रहता है हमको जानकारी नहीं अगर होते रहता है तो किसी ना किसी बहाना से के साथ तो आपका संपर्क हो जाता आपका घर आ आ जाता तो आपका संसार का कुछ हालत मुसीबतें देख के आपको कुछ सलाह बता सकता है कुछ समाधान हो सकता है कि इसमें भक्ति नाश हो जाएगा चिंता मत करो ऐसे ऐसे करो तो इसको अंधा कुआ हम नहीं बोल सकता क्योंकि ये जो आपका गृहस्थी है इसमें संत महात्मा का आगमन हुआ तो ये अंधा कुआ नहीं बहुत सात श्लोकों का व्याख्या करने का है आज करने का समय नहीं है दो हम अपना वाणी को यही विश्राम देना चाहें महाराज जी दो दो शब्दों के द्वारा आपको मंगल करने का प्रयास में है बांछा कल्पत कृपा सिन्द व्यवस्था पथितान पावन वैष्णव नमो नमः